कें उपनिष् प्रथम खंड यस्मा स्रोत्रदेह अभी सोदी आत्मूत ब्रह्म अतः ब्रह्मचूकी का स्रोत्र स्वरूपभूत है अतः आत्मा की अज्ञेयता न तत्र त्रक्षुर्गछति ना गच्छति नो मनः न विद्मो न विजानीमो यथ तदनुशिष्यात्वयाथ उस ब्रह्म में नेत्र नहीं जाता वाणी नहीं जाती उसे मन प्रकाशित नहीं करता हम नहीं जानते कि वह ब्रह्म कैसा है अतः यह भी नहीं जानते कि जिस प्रकार इसका उपदेश दिया जाए भावार्थ वहाँ ब्रह्म में नेत्र नहीं जाते वाणी नहीं जाती और मन भी नहीं जाता हम ब्रह्म को लक्षणों से नहीं जानते अतः मन वाणी के अतीत होने के कारण हमें नहीं मालूम कि इसका किस पद्धति से उपदेश किया जाए भाष्य न तत्र तस्मिन् तस् ब्रह्मणी चक्षु गआत्मनि गमन असम्भवात तथा न व्ग्छति वाचा हिश शब्दार्यों अभिधेयम् प्रकाश्यति यदा तदा अभिधेयम् प्रति वाग गच्छति इति उच्यते। तस्य च शब्दस्य गति्य च करणस्य आत्मा ब्रह्म अतो न वगछति यथा अग्नि दाहक प्रकाशक ची सन न ही आत्मान प्रकाशयति दहति वा तद्वत् न तत्र अर्थात उस ब्रह्म में नेत्र नहीं जा सकते क्योंकि अपने स्वरूप में जाना असंभव है वैसे ही वाणी भी उनमें नहीं जाती जब वाणी के द्वारा उच्चरित हुए शब्द अपने विषय वस्तु का बोध कराता है तब हम कहते हैं कि वाणी अपने विषय में पहुंच गई ब्रह्म ही इस शब्द तथा उसे सिद्ध करने वाले इंद्रिय का स्वरूप है अतः वाणी उसमें उसी प्रकार नहीं जाती जैसे कि अग्नि दाहक तथा प्रकाशक होते हुए भी स्वयं को आलोकित या दहन नहीं करता नो मनह मनह च अन्य संकल्पय्री च अध्यवस्यति च आत्मा अपि ब्रह्म आत्मा इति इंद्रियमोभ्या वस्तुनों विज्ञान तद अगोचरवाद विद इति और मन भी उसमें नहीं जाता मन अन्य पदार्थों के विषय में संकल्प विचार तथा निश्चय निर्धारण करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म की उसका भी स्वरूप होने के कारण वह अपने विषय में संकल्प या निश्चय नहीं कर सकता इंद्रिय तथा मन के संयोग से ही विषय वस्तु का बोध होता है परंतु वह ब्रह्म इनका अगोचर अविषय होने के कारण हम नहीं जानते कि ब्रह्म ऐसा ऐसे लक्षणों वाला है अतो न न यथा नीजानी यहां प्रकारेण्रह्म अनुशिष्यापदेत शिष्याय न तद् जाति आदि विशेषण वद ब्रह्म तस्मा विषम विषम शिष्यान उपदेशन इति उपदेशे तद अर्थग्रहणे च यत्न अतिशय कर्तव्यात्ता दर्शयति अतः हम नहीं जान सकते कि, कि किस प्रकार शिष्य को इस ब्रह्म का उपदेश दे ऐसा तात्पर्य है क्योंकि जो वस्तु इंद्रियों से ग्राह्य है उसी का जाति गुण क्रिया आदि विशेषताओं के माध्यम से उपदेश दिया जा सकता है परंतु वह ब्रह्म जाति आदि विशेषताओं से रहित है अतः उपदेश के द्वारा शिष्यों को उसका बोध कराना अत्यंत कठिन है इस प्रकार उपनिषद दर्शाती है कि उपदेश देने और उसका तात्पर्य समझने में अतिशय प्रयत्न की आवश्यकता होती है न विम न यथा इति यहादिष्या एव उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने प्राप्ते अपवादो अय उच्य सत्यम एवं प्रत्यक्ष आदि प्रमाण न पर प्रत्याय शक्यः आगमने तु शक्यते एव प्रत्यायुम तद उपदेशार्थम आगम आह हमें नहीं मालूम कि इसका किस पद्धति से उपदेश किया जाए इस तरह उसका उपदेश देने की प्रणाली की असंभवता की आशंका को जाने पर आशंका हो जाने पर इस अगले श्लोक में उसका अपवाद बताया जाता है यद्यपि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा परब्रह्म का बोध नहीं कराया जा सकता यह बात सत्य है तथापि श्रुति वेद के द्वारा उसको बोध कराया जा सकता है अतः उस ब्रह्म का उपदेश देने के निमित्त श्रुति कहती है